कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली का विचार हम लोग कर रहे थे इस वल्ली के मंत्र तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं बाईसवें मंत्र का विचार होना है इस वल्ली के चौदहवें मंत्र में नचिकेता ने जो अपना तृतीय वर है आत्मज्ञान विषय को उसी को देने के लिए नचिकेता से यमराज्य से आग्रह किया अन्यत्र धर्मात, अन्यत्र धर्म अन्यत्र अधर्मात्तम कृता क्रिता कृतात अन्यत्र अन्यत्रूताच्च भव्याच्च यश्यसी तदव इससे आत्मज्ञान के बदले में जो प्रस्तावित तो सांसारिक भोग थे उन्हें नचिकेता के द्वारा नकारे जाने पर यमराज जी ने नचिकेता की प्रशंसा की और नचिकेता ने कहा कि आप शुरू में मैंने जिसे ये प्रेते प्रेत विचिकित्सा मनुष्य इत्यादि से पूछा है उसे जानते हो वह धर्मा धर्माधर्म उसके कार्य से विलक्षण है वह न तो किसी का कार्य है न तो किसी का कारण है और काल से अनवच्छिन्न है क्रिया क्रियाफल विलक्षण कार्य कारण भाव से रहित तो, काल से अपरिच्छिन्न आत्मवस्तु को आप जानते हैं जो मेरा जिज्ञास्य है उसे को आप बताइए ऐसा आग्रह प्रार्थना चौदहवें मंत्र में इस वल्ली के नचिकेता ने पुनः की से। नचिकेता की इस प्रार्थना को स्वीकार किया यमराज जी ने और पंद्रह सोलह और सत्रह इन तीन मंत्रों में आत्मज्ञान के साधन बताए हैं आत्मज्ञान धारण करने की योग्यता के साधन बताए हुए हैं सर्वे वेदा यद पदमा मनंती इत्यादि से वेदकगम्य आत्मवस्तु हैं आत्मज्ञान में प्रमाण वेद ही है ये बताया और वेद का जो कर्मकांड है वह आत्मज्ञान के प्रतिबंधक आत्मज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक मल नामक दोष की उत्पत्ति के साधन भूत तप से उपलक्षित कर्म को बताता है इसलिए तपान से सर्वाणी यद वदंती इससे यह बताया गया और यदि छो ब्रह्मचर्य चरण ती से बताया गया गुरुकुल वासादी रूप ब्रह्मचर्य भी जिसकी प्राप्ति का साधन है और यमराज जी कहते हैं कि वह मैं तुम्हें बताऊंगा स्वरूप जिस स्वरूप का प्रतिपादन वेद का ज्ञानकांड करता है और कर्मकांड जिसकी प्राप्ति के बहिरंग साधनों को बताता है ब्रह्मचारी गण गुरु कुलवासादी जिसकी प्राप्ति के लिए करते हैं वह स्वरूप संक्षेप्त में ओम है ओम इतना और इस ओम से भी ओम इस उपदेश से उत्तम अधिकारी को तो ओंकार का जो अर्थ है वह आत्मरूप से अनुसंधेय है ऐसा एक साधन बताया, बताएकार जो समाहित चित्त साधक है और उसके द्वारा ओंकार का उच्चारण होता है तो समाहित तो चित्त साधक से उच्चारित तो ओंकार का अर्थ के रूप में बुद्धि में स्पुरण होता है चिदानंद स्वरूप परमात्मा का वो जो ओम के समाहित चित्त पुरुष के द्वारा उच्चार्यम ओंकार के अर्थ के रूप में चित्त में स्फुरीत होने वाला चिदानंद है वो मैं हूं ऐसा अनुसंधान एक साधन तत्वपदम संग्रहेण ब्रवीमी ओम इतना इससे बताया और यह अपाद ओंकार का जो स्वरूप है अमात्र ओंकार का जो स्वरूप है अपाद स्वरूप, उसका मैं के रूप में अनुसंधान करने में जो असमर्थ है उसके लिए फिर ओम का ही और स्पष्टीकरण करते हुए ओम को प्रतीक के रूप में भी बताया वो पर तथा अपर ब्रह्म का प्रतीक भी है और वाचक भी हैक्षरम इत्यादिम इत्यादि से सब बताया है दो मंत्रों में तो पर ब्रह्म या अपर ब्रह्म का वो प्रतीक भी है इस प्रकारे ओंकार उपासना एक साधन बताया गया पंद्रहवें मंत्र के अंत में चतुर्थ पाद में और उसी का स्पष्टीकरण सोलह सत्रह इन दो मंत्रों में हुआ अब ये साधनों की चर्चा तीन मंत्रों में जिसके ज्ञान के लिए की गई है जिसके साधन के रूप में की गई है वह आत्मज्ञान तो होगा आत्मा के यथार्थ स्वरूप के प्रतिपादक वाक्य से इसलिए वह वाक्य न जायते मियते वा विपश्चित इत्यादि से प्रारंभ हुआ और अठारहवें मंत्र में बताया गया कि जो जन्मादि विकार रहित तो निर्विकार चेतन वस्तु है वह तुम्हारा आत्म स्वरूप है उसका जन्म जन्मतर भावी अस्तित्व वृद्धि विपरिणाम अपक्षय तथा विनाश रूप जो शरीरादि में विकार दिखते हैं वह विकार नहीं होते हैं उसके उविकार स्वरूप है वो शरीरादि का तो हनन होता है न हन्यते हन्य माने इत्यादि से बताया गया लेकिन आत्मा क्रिया तथा क्रियाफल आश्रय नहीं है क्रियाफल आश्रय कहा जाता है कर्ता को क्रिया आश्रय कहा जाता है कर्ता को क्रियाफल आश्रय कहा जाता है भोक्ता को तो आत्मा क्रिया तथा क्रियाफल आश्रय नहीं है का अर्थ है कर्ता भोक्ता स्वतः नहीं है और ऐसे स्वतः कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव से रहित आत्मा को जो कर्ता भोक्ता समझते हैं उसे उन्नीसवें मंत्र में यमराज जी ने कहा उन्हें केवल आत्मा को कर्ता भोक्ता उभय रूप समझने वाले भी और कर्ता न समझ करके भोक्ता मात्र रूप समझने वाले भी आत्मा कर्ता भोक्ता उभय रूप है ऐसा समझने वाले ने क्रिया आश्रय भी हैं क्रियापल आश्रय भी हैं ऐसा समझने वाले मीमांसक वैशेषिक और नयायिक इन्हें वेद स्वयं कह रहा है कि उभौतौ न विजानीत वे आत्मा के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते हैं जो आत्मा को कर्ता मानता है मानता है जो आत्मा को भोक्ता मानता है वह आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञाता नहीं है ये यहाँ पर उन्नीसवें मंत्र में कहा गया हंता चेत मन्यते हंतुम हतश्चेत मनते हतम उभौतौ न विजानी तो ना न हन्यते क्योंकि वह वस्तुतः न हंतिकार्थ है, है।, है क्रिया फल का आश्रय नहीं है क्रिया का आश्रय नहीं है न हन्यते का अर्थ है क्रियाफल का आश्रय नहीं है यानी कर्ता भोक्ता नहीं है तो सांख्य कर्ता नहीं मानते भोक्ता मानते हैं सांख्य और योगी लोग तो उनका भी ये मानना एक प्रकार से उपनिषद विपरीत है उपनिषद उसे अभोक्ता कह रही है सांख्य लोग तथा योगी लोग यदि ये कहते हैं कि आत्मा भोक्ता मात्र है कर्ता नहीं है कर्तृ तो प्रकृति हैं तो उनका ये मानना भी यथार्थ मानना नहीं है भ्रम ही है अध्यासी ही है और विश्व मंत्र में बताया गया कि वह आत्मा सहसा नहीं जानने में आता जो अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्मबुद्धिवान हैं और कार्यक्रम संघात के अनुकूल सांसारिक भोगों के प्रति आसक्त हैं भोगों की कामनाओं से ग्रस्त चित्त वाले हैं उन्हें आत्मज्ञान नहीं होता उनके लिए यह आत्मा जिसे जन्मादिष्भाव विकार से रहित तो अठारहवें मंत्र में कहा गया वह दुर्विज्ञ है अन... क्योंकि वह आ... अनो अनयान समस्त जगत का अधिष्ठान है ना, अनात्म वस्तुएं तो परस्पर विपरीत जो अनुत्व महत्व धर्म है स्थूलत्व रस्वत्व आदि धर्म है इनसे युक्त है अनात्म पदार्थ प्रकृति तथा प्राकृत जगत प्रकृति का विकार यह तो परस्पर विपरीत धर्मों से युक्त है णुत्व महत्वादि अरुण सब का अधिष्ठान आत्मा है अणु का भी अधिष्ठान यानी अंतरात्मा होने के कारण वह अनियान है और महान से महान जो जगत में पदार्थ है उनका भी अधिष्ठान यही निर्विकार चेतन आत्मा है इसलिए उनमें भी वह स्थित होने से महान से भी महान है तो ये इसमें जो आणुत्व महत्व परस्पर विपरीत धर्मक अनियव और महीस्त्व बताया जा रहा है वह अध्यस्त अणु तथा महत्व पदार्थों का अधिष्ठान होने से अध्यस्त पदार्थ के धर्मों का भ्रांत पुरुष के दृष्टि में अधिष्ठान में आरोप करके श्रुति कह रही है उसे अनियान और महियान अनु अनियान महतो मह्यान जैसे रस्सी में सर्पत्व तो नहीं है दंडत्व तो नहीं है मालात्व तो धर्म नहीं है लेकिन किसी को रस्सी में सर्प की भ्रांति हो रही है किसी में दंड की भ्रांति हो रही है किसी को हो रही है माला की भ्रांति तो रस्सी को सर्प समझने वाले की दृष्टि में रस्सी में सर्पत्व है भ्रांतिकाल में दंड समझने वाले की दृष्टि में दंडत्व है तो माला समझने वाले की दृष्टि में मालात्व है ये सारे परस्पर विपरीत धर्म किसमें है रस्सी में वो वास्तविक नहीं आरोपित है भ्रांत पुरुषों के द्वारा क्योंकि ईदम अर्थ तो वस्तुतः रस्सी ही है वहाँ सर्पमालादि मा तो कुछ है ही नहीं तो इस प्रकार यह विपरीत जो धर्म है उन धर्मों से युक्त आपके ये अधिष्ठान प्रतीत होता है भ्रांत पुरुषों को इसलिए सहसा वह दुर्विज्ञ है इसे बीसवे मंत्र के पूर्वार्ध में कहा गया उसे अनियान माने या महियान मान ले संशय हो जाता है उसके विषय में और वह जो अनियान भी नहीं है महियान भी नहीं है अपितु अनुत्व महत्व आदि विपरीत धर्मों के आश्रयभूत अनात्म वस्तुओं का अधिष्ठान है इस रूप में और वो अधिष्ठान मैं हूँ इस रूप में जान लेते हैं जो अनात्मवस्तुओं के प्रति कामना रहित है उसे तमक्रतु तमक्रतुपश्य वीतशोक धातु प्रसादा महिमा नात्मन विश्व के उत्तरार्ध में बताया गया तो जो सांसारिक भोगों के प्रति कामना रहित हैं, वह तो आत्मा के निर्विकार चिदुरूपता का मैं के रूप में अनुभव कर सकता है ये यह यहाँ पर अक्रतु तम पश्यती इससे बताया गया 21वें मंत्र में बताया गया कि अन्यथा यानी जो अक्रतु नहीं है अपितु सक्रतु हैं भोगों की कामनाओं से युक्त है वह भोगों की कामना चित्त में आत्मनात्म विवेक नहीं होने देती और अविवेकी के लिए वह दुर्विज्ञ है इसे 21वें मंत्र में कहा गया है आशीनो दूर व्रजति सयानो याति सर्वतः कस्तम मदा मदम देव मदन्यो ज्ञातु मरहति वह अचल है आशीन है का मतलब स्थिर है और स्थिर रहता हुआ ही अचल रहता हुआ ही दूर व्रजति एक ही समय में उसमें स्थिति भी और दूरम रजती से गति भी बताई जा रही है एक समय एक व्यक्ति या तो स्थिर हो सकता है या तो चल सकता है लेकिन श्रुति कह रही है कि आत्मा आसीना है यानी रुका हुआ है बैठा हुआ है और उसी समय उसे कह रही है कि दूरम रजती दूर जाता है यानी गतिशील भी है स्थिति भी उसमें है और स्थिति और गति ये दोनों विपरीत क्रियाएं हैं एक समय में एक व्यक्ति नहीं कर सकता लेकिन आत्मा को आसीनम दूरम व्रजती इससे आसीनों दूरम व्रजति से बताया जा रहा है स्थिति गति रूप विपरीत क्रियावान यह आत्मवस्तु है सयानो याति सर्वत सोया हुआ व्यक्ति कहीं जा सकता है वो अपने बेड से दूसरे कमरे में भी अपने घर में ही नहीं जा सकता एक कमरा बदल करके दूसरे कमरे में क्योंकि सो रहा है सोने वाले में कोई ये नहीं होता लेकिन कहते हैं सयानो याति सर्वत सोते सोते ही सब जगह जाता है तो ऐसा जो परस्पर विपरीत धर्म वाला आत्मा है उसे यमराज जी कहते हैं मदन्य अने मेरे जैसे जो विवेकी हैं संसार के प्रति कामना रहित हैं उनको छोड़कर के दूसरा संसार विषयक ग्रस्त व्यक्ति कौन जान सकता है या आक्षेपार्थ में कहा है? का अर्थ है कोई नहीं जान सकता जो कामना युक्त है उसके ज्ञान का विषय यह आत्मा नहीं बनता परस्पर विपरीत धर्म से युक्त सा प्रतीत होने के कारण कामनाग्रस्त व्यक्ति को और ये जो है विवेकी वो समझता है कि स्वतः आत्मा को श्रुति आशी न बता रही है अचल बता रही है और सयान का अर्थ है परिचिन्न जो त्रिपुट्यात्मक ज्ञान है उस ज्ञान से रहित बता रही है साम जो सोया हुआ व्यक्ति होता है तो उसके इंद्रिय जन्य ज्ञान उपांत तो होते उस समय इंद्रिय जन्य ज्ञान जब होता है तो त्रिपुटी रहती है ज्ञाता ज्ञान ये ये जो त्रिपुटी युक्त ज्ञान है उससे रहित हुआ नींद के समय सामान्य ज्ञान है वहां पर वो जो सामान्य स्वरूप है वो सामान्य स्वरूप सर्वत्र है इसलिए कहा जा रहा है शयानो याति सर्वतः और जब स्वप्न और जाग्रत में होता है तो विशेष ज्ञान से युक्त तो होता है परिचिन ज्ञान से युक्त तो होता है मन के साथ तादात्म्य करके प्रमाता बनता है और प्रमाता को इंद्रियजन्य ज्ञान जिस देश से परिछिन्न काल से परिचिन वस्तु का होता है उस समय वह अपने आप को उसी देश में मात्र समझता है वह मन रूपी उपाधि के कारण इसलिए श्रुति ने बृहदारण्य श्रुति ने कहा कि वह च, चला क्या नाम है समानसन सन उभो लोगों अनुसरती उपाधि स्वतः आ, संचार रहित होने पर भी बुद्धि रूपी उपाधि के साथ आविद्यक तादात्म्य संसर्ग करके बुद्धि जैसी होती है ध्याती व लेलायती व समाहित बुद्धि है तो आत्मा भी समाहित सा प्रतीत होता है बुद्धि यदि अस्थिर होती है तो आत्मा भी अस्थिर प्रतीत होता है चंचल प्रतीत होता है तो इस प्रकार यह उपाधि के कारण उसमें विपरीत धर्मवत्ता आरोपित है स्वतः इन सारे धर्मों से रहित निर्विशेष चेतन मात्र हैं ऐसा ज्ञान प्राप्त हो पाता है अक्रतु को ही मद अन्य मैं मत शब्द से लेना है अक्रतु को तो जो अक्रतु है उससे अन्य हुआ सक्रतु वह कौन है सक्रतु या कामनाग्रस्त चित्त वाला जो ऐसे विपरीत धर्मों से युक्त से प्रतीत होने वाले आत्मा को मैं के रूप में जान सके ऐसा कोई नहीं है का मतलब 21वें बीसवें मंत्र का उत्तरार्ध के द्वारा जो अक्रतुत्व तो एक साधन बताया गया है उसी साधन को सुदृढ़ करने के लिए निषेध मुख से 21वें मंत्र में बताया गया कि सकाम व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकता अक्रतु ही समर्थ है अब वायुस्वयत्र में बताया जा रहा है कि आत्मा दुर्विज्ञ होने पर भी अविवेकी के लिए विवेकी को वह जानने योग्य है और आत्मज्ञान ही शोक की आतंतिक निवृत्ति का साधन है तरत ही शोकम और शोक से सर्वथा रहित होना है यदि मुक्ति चाहिए यदि तो इस आत्मज्ञान दुर, दुर्गे आत्मा का ज्ञान ही एकमेव साधन है इसलिए उसे प्राप्त करना जरूरी है और वो प्राप्त होता है अक्रतु को ही इसलिए अक्रतु बनना सक्रतुत्व तो को छोड़ना आवश्यक है हृदयस्थ कामनाओं को कम करना जरूरी है समाप्त करना आवश्यक है ये बताया जा रहा है बाईसवें मंत्र में बाईसवें मंत्र का अवतरण भाष्य है तद विज्ञाच्य शोकात्ययपि दर्शयती तद विज्ञात्मे शब्द का अर्थ है आत्मा जिसे यमराज जी ने न जायते मृतते वा विपश्चित इत्यादि मंत्र में बताया निर्विकार चेतन उसी का परामर्शक है शब्द। प्रत्येक अभिन्न आत्म विज्ञान से ही शोकात्यय होता है अत्यय का अर्थ है अत्यंतिक निवृत्ति ध्वंस किसका तो शोकस्य से अत्यय शोकात्यय तो शोक का आत्यंतिक ध्वंस आत्यंतिक निवृत्ति ब्रह्म ज्ञान से ही होती है दर्शयती इसे भी श्रुति कह रही है अशरीरम शरीर अनवस्थेष्वस्थित महांत विभुमा विभुमा मत्वा धीरो न सोचति तो धीर विवेकी स अनवस्थेशु शरीशरम मत्वा न सोचति ऐसा अन्वय है इस मंत्र का धीर शब्द को पहले लेना तो धीर यानी धी, धी अश्ती धीर मत्वर्थी प्रत्यय है तो धीर शब्द का अर्थ है धीमान और धी यानी आत्म विषय ने बुद्धि आत्मात्म विवेक धी शब्द से लेना हाँ। और धीर शब्द का अर्थ हो जाएगा विवेकी धी का अर्थ है विवेक और किस विषयक विवेक आत्मात्म विषयक विवेक आत्मा और अनात्मा को तमह प्रकाश के तरह बिल्कुल अलग अलग समझ लेता है जो वो है धीर और ऐसा धीर व्यक्ति देखता है कि अनवस्थ अनवस्थेशु शरीरेशु अनवस्थेशु अवस्था अवस्थारहितु अनवस्थित अनवस्थित अनवस्थ, अनवस्थेशु ये विशेषण है शरीरेशु का दो सप्तमें तो पता है ना, एक शरीरेशु और एक अनवस्थेशु तो अनवस्थेशु शरीरेशु तो शरीर बहुवचन है इसमें एक प्रकार से इसी मंत्र मूलक गीता के तेरहवे अध्याय का द्वितीय मंत्र है अध्याय का द्वितीय मंत्र कौन है क्षेत्र चापि मां मिद्धि सर्वक्ष क्षेत्र भारत वहां सर्व क्षेत्र शब्द से शरीर को लिया जा रहा है तो सर्व क्षेत्रेशु यानि स्तंभांतु सर्वेशु शरीरेशु वहा सर्व का अर्थ है ब्रह्मादि स्तंभांत जो चौरासी लाख प्रकार के शरीर हैं वे हैं सर्वक्षेत्र और उन सर्व ऐसे यहाँ पर शरीर बहुवचन वहां भी है यहां भी है क्योंकि चौरासी लाख प्रकार के शरीर एक एक में बहुत कहीं कई है अरे सारे के सारे शरीर कैसे हैं आत्मा का जो लक्षण बताया था न जायते मृत वा विपश्चित में बताया गया है कि वो निर्विकार है नित्य हैं अजो नित्य शाश्वतो यम पुराण और अनवस्थेशु इसमें अनवस्थि, अनवस्थित अनवस्थित कहा जाता है अनित्य को अनित्य होता है जन्म तथा विनाश रूप विकार से ग्रस्त तो ये सब के सब शरीर जितने भी हैं वे अनवस्थित हैं का अर्थ है, अनित्य हैं अनित्य का हैं, जन्म, मरण रूप विकार से युक्त है और जन्म मरण ये आदि अंत विकार है तो बीच वाले विकार भी रहेंगे इसलिए अनवस्थेशु का अर्थ होगा विकारी ए, शु। ये सविकार हैं विकार हैं विकार। और जन्मादिष्भाव विकारों से युक्त तो ये अनवस्थेशु का अर्थ निकलेगा वे कौन है तो शरीर तो अनवस्थेषु शरीरेशु का अर्थ हो जाएगा विकारीषु शरीरेशु और इन्हीं सब शरीरों में अंतर्यामी के रूप में स्थित हैं। ये प्रकृत आत्मा इसलिए कहते हैं कि अनावस्थेशु शरीरेशु अवस्थितम वो स्वयं तो इन शरीरों में शरीर विकारी होने पर भी उन शरीरगत जन्मादि विकारों से रहित निर्विकार आत्मा है अनवस्थित का अर्थ निर्विकार है क्यों निर्विकार हैं जन्मादि विकार जिसके हैं तदात्मक नहीं है तो जन्मादि विकार तो है शरीर आदि के और ये शरीरादि रूप नहीं है अशरीर है तो अवस्थे अवस्थितम अशरीरम तो अनवस्थेश अवस्थितम अवस्थितम अशरीरम आत्मा नम का विशेषण है ऐसा जो आत्मा है स्वयं अशरीर होने के कारण अवस्थित है निर्विकार है स्वतः तो उसका कोई शरीर नहीं है और वह महान है तो महान तो पृथ्वी की अपेक्षा महान यानी अपरिचिन्न जल भी है और जल की अपेक्षा महान तो तेज भी है तेज की अपेक्षा महान यानी अपरिचिन्न वायु भी है वायु से भी वायु की भी अपेक्षा अपरिचिन्न है आकाश आकाश से भी अपरिछिन्न है अव्यक्त आकाश का कारण परिणामी उपादान कारण माया त्रिगुणात्मिका प्रकृति वाकाश से भी अपरिचिन्न है ना महान है न? और आत्मा को भी महान कहा जा रहा है तो किसी को आत्मा में पृथ्वी आदि की अपेक्षा जलादि में जैसे अपेक्षित महत्व है सापेक्ष महत्व है ऐसे सापेक्ष महत्व की आशंका ना हो इसके लिए श्रुति कहती है कि विभुम व विभु है विभू है का अर्थ है व्यापक है अपरिछिन्न है तो महान्तम और विभुम इन दो विभू इस शब्द का प्रयोग करके बता रहे हैं कि निरपेक्ष महत्व उसमें निरति है निरतिशय अपरिन्नता सापेक्ष परिचिन्नता नहीं निरपेक्ष अपरिछिन्नता है तो महानतम विभुम इन दो शब्दों का अर्थ निकला निरतिश अपरिछिन्न व्यापक और ऐसा जो आत्मा है वह मैं हूं ये विभुम यहां तक तो तत्पदार्थ तत्व तो वाक्यातर्गत तत्पदार्थ को बताया जा रहा है अशरीरम अनावस्थेसु शरीरेशु अवस्थितम महानतम विभुम तत्वों से वाक्यार्गत शोधित तो तद इसको विहु तक के पदों से लक्षित करना और आत्मा शब्द से शोधित तमर्थ तो को लक्षित करना क्योंकि आत्मा शब्द का अर्थ तो शोधित होता है प्रत्येक आत्मा होता मुख्य अर्थ तो और इन दोनों में समानाधिकरण है न वो तो मुख्य एकत्व में समान समानाधिकरण है इसलिए क्षेत्र ज्ञान माम विद्धि सर्व क्षेत्रेशु भारत ये जो भगवान कह रहे हैं वहाँ माम शब्द से जिसको कहा जा रहा है भगवान स्वयं तत्पदार्थ स्वयं कह रहा है अपने आप को उसे यहाँ पर अशरीरम अवस्थितम महातम विभूम इन शब्दों से कहा जा रहा है, और क्षेत्रज्ञ शब्द से जिसको कहा गया उसे आत्मा शब्द से कहा जा रहा वहां भी क्षेत्रज्ञ शब्द से तत्वशी वाक्यांतर्गत शोधित तवर्थ तो को लिया जाता है यहाँ पर भी आत्मा शब्द का अर्थ है शोधित तमर्थ तो है? क्या यानी यह वाक्यार्थ बताया जा रहा है एक त्वम पदार्थ और तत्पदार्थ दो है ना उन दोनों का एकत्व तो वाक्य अर्थ है आभेद तो आत्मान शब्द का अर्थ तो है शोधित तम शरीरम से लेकर के विभम तक के पदों से बताया जा रहा है तदर्थ को क्षेत्रज्ञ चापि माम में माम को जिसको बताया गया माम शब्द से उसको विभुम तक के शब्द से बताया गया क्षेत्रज्ञम शब्द से तो दोनों का एकत्व तो ब्रह्म है हाँ, वाक्यर्थ हाँ, हाँ, हाँ दोनों का अभेद ये समान अधिकरण्य का अर्थ है बाकी शुरू में तो दो पदार्थ लिए जाते हैं ना। लक्षार्थ भी समझाने की दृष्टि से दो हैं और उन दोनों का एकत्व ये साम, सामान अधिकरण्य का अर्थ है है तो एक ही लेकिन अलग अलग दो पदों का प्रयोग हुआ तो दो पदों से लक्षित होने वाला लक्षार्थ का अभेद ये समान आशी शब्द का अर्थ यहाँ पर समान अधिकरण बताएगा ये जो आत्मानम में द्वितीय है और बाकी भी परमात्मा को बताने के लिए आए हुए जितने द्वितीयांत पद हैं अशरीरम अवस्थितम महांतम विभुम ये सब परमात्मा के लक्ष्य हैं उनमें भी द्वितीय हैं आत्मानम ये तम पदार्थ को बताने वाले शब्द में भी द्वितीय हैं ये जो समानाधिकरण प्रयोग है वो समानाधिकरण कई अर्थों में होता है बाद अर्थ में विशेषण भावार्थ में एक मेह एक मैं क्षेत्र मे भी सामान्य है में, एक मैं में, तो ये जो अशरीरम इत्यादि शब्दों से लक्षित तदर्थ है वह मैं हूँ ऐसा मावा यानी अनुभूय मनु अवबोधने धातु से मत्वा बना है तो इसलिए मत्व का अर्थ हो जागा अनुभूय ऐसा अनुभव करके यही मैं हूं मैं जो उपाधि हैं, है शरीरत्रय तदात्मक नहीं हूँ पंचकोशात्मक नहीं हूँ मनोबुद्धि अहंकार चित्ता निनाह न च्रोत्रजिह्य न च्राण नेत्र तो कौन हो तो चिदानंद रूप शिवो अहम वो, वो मैं। उसी को यह श्रुति कर रही है कि विभुम आत्मान मत्वा अनुभूय अक्त्वा प्रत्यय बता रहा है अपने अर्थ में कारणत्व को मत्वा में जोत्वा प्रत्यय है उसकी प्रकृति है मन धातु उसका अर्थ है अवबोध अवबोध का अर्थ है ये ब्रह्म का आत्म रूप से साक्षात्कार उक्त प्रत्यय बता रहा एक कारण है साधन है ब्रह्म का आत्म रूप से साक्षात्कार साधन है किसका साधन है तो न सोचे तो अवबोध का फल बताया जा रहा है शोक की निवृत्ति जिसे ब्रह्म का आत्मरूप से साक्षात्कार होता है उसे शोक नहीं होता उसके शोक की निवृत्ति हो जाती है शोक की अत्यंतिक निवृत्ति होती है यही सनत कुमार जी ने नारद जी ने सुना है सन, सनत कुमार जी जैसे महापुरुषों से कि तरति शोकम आत्मवेत और गीता के दूसरे अध्याय में शुरू में भगवान ने अर्जुन को कहा गता सुन गता सुनश्च नानुशोचंती पंडिता तो पंडित है यही अशरीरम से लेकर के विभुम तक से लक्षित ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव करने वाला जिस जिसको अवबोध हो गया तत्पदार्थ का तव पदार्थ के रूप में अनुभव हो गया जिसको वो है पंडित उसे और उसके शोक की निवृत्ति होती है धीर है वही विवेकी आत्मात्म बोधवान तो ऐसा जो धीर है पंडित है विवेकी है उसके शोक की निवृत्ति होती है तो आत्मज्ञान शोक की अत्यंतिक निवृत्ति का उपाय है यह यहां पर बताया गया इसलिए अवतरण भाष्य में भाष्यकार भगवान ने लिखा था तद विज्ञात शोकात्यय दर्शयती तो तद विज्ञानात् यानी आत्मविज्ञात शोकात्यय में यानी शोक की आत्यंतिक निवृत्ति यह मंत्र बता रहा अब भाष्य को देखिए इस मंत्र के अशरीरम स्वेन रूपेन आकाश कल्प आत्मा अशरीरम पद का ये इतना अर्थ है कि आत्मा आत्मा कैसा है तो स्वेन रूपेन आकाश कल्प तो आकाश का शरीर है क्या तो आकाश का भी शरीर नहीं है शरीर रहित है आकाश ऐसे ही आत्मा भी अशरीर है का है आकाश के तरह अपरिचिन्न है शरीरधारी परिचिन्न होता है तो आत्मा अपने स्वरूप से अपरिछिन्न है शरीर रहित है आकाश कल्प है का कल्प शब्द का अर्थ होता है सदृश समान आकाश के समान आत्मा है अशरीर है आकाश भी अशरीर है आत्मा भी अशरीर है शरीरम तो आकाशकल जो आत्मा है अशरीर उसे मत्वा यानी अनुभू उसके साथ अन्वय जाएगा मत्वा का कर्म है ना आत्मान उसका विशेषण है तो शरीरेशु अवद्वितीय पद का अर्थ कर रहे हैं शरीरेशु अनवस्थेशु अवस्थितम में जो द्वितीय पद हैं शरीरेशु वे शरीर कौन है तो देव पितृ आदि शरीरेशु देव शरीर है पितृ शरीर है मनुष्य शरीर है और आदि शब्द से बाकी सब सब चौरासी लाख प्रकार के शरीर और वे सब शरीर कैसे हैं तो अनवस्थेशु अनवस्थेशु का है अवस्थिति रहितेशु अवस्थिति का अर्थ है सत्ता तो तीनों कालों में इनकी सत्ता नहीं है शरीरों की रस््य में भास्वान सर्प की तीनों कालों में सत्ता नहीं है भ्रांति काल में केवल अधिष्ठान का जो सत्व है वह अध्यस्त में आरोपित होता है सत्सा भास्ता है यह सत्वाद अमृष वाती सकलम अमृषा य व इसलिए ई शब्द का प्रयोग किया वह अमृषा नहीं है मृषा ही है लेकिन अमृषा जैसा यानी सत्य जैसा दिखता है सत्तावांसा दिखता है भ्रांति काल में अध्यारोपित पदार्थ लेकिन होता नहीं है सत्या। सत्तावान नहीं होता इसलिए सब जो देवता के शरीर से लेकर के कीट पतंग के शरीर तक सारे के सारे शरीर अवस्थिति रही रहित सत्ताहीन है इसलिए अवस्थिति रहतेशु का अर्थ कर दिया अनितेशु और अनितेशु का भी अर्थ कर दिया आगे हाँ अवस्थितम का अर्थ कर रहे अब अन, अनित्य शुकार अर्थ निकलेगा विकारी अनित्य है विकारी अनित्य जो होगा उसमें जन्म मरणादि विकार रहेंगे अब अवस्थितम का अर्थ करते हैं कि अवस्थितम यानी नित्यम यानी अविकृतम जन्मादि विकार रहित ये अशरीरम का विशेषण है आत्मा का आत्मा जन्मादि विकार रहित है शरीर आदि जन्मादि विकारों से युक्त है और महानतम यानी महान है तो महान शब्द से बताया गया जो महत्व है वह पृथ्वी की अपेक्षा जल में रहने वाला जैसे सापेक्ष महत्व है ऐसा कहीं सापेक्ष महत्व की आशंका न हो जाए इसलिए विभु इस पद का प्रयोग श्रुति ने किया भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि महत्वस्य से आपेक्षिकत्व आह विभुम यानी व्यापीनम आत्मान जो व्यापक है यानी निरतिश महान है पुरुषा न परम किंचित साष्टा सा परागति आगे इसी उपनिषद में आएगा तो आत्मग्रहणम विभूम तक की व्याख्या हो गई तो आत्मान की तो व्याख्या पहले भी हो चुकी है आत्मा तो कहते हैं यहाँ पर आत्मा शब्द का प्रयोग श्रुति न भी करती तो भी ये सब विशेषण के विशेष्य के रूप में यहाँ पर आत्मा का ही ग्रहण संभव होता क्योंकि प्रकृति आत्मा ही है तृतीय वर के रूप में नचिकेता ने आत्मा आत्मविशे की वरदान मांगा और आत्म चर्चा ही ही है और आत्मचर्चा ही शुरू हुई है वहां से न जाए तेम तेवा से तो प्रकृत आत्मा होने से प्रकरण से ही आत्मा का ग्रहण इन सब के विशेष के रूप में संभव होने पर भी आत्मा शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया एक प्रश्न होता है उसका उत्तर दे रहे हैं भाष्कार भगवान कि आत्म स्वतो स्व अन्यत्व प्रदर्शनार्थम आत्मा का ग्रहण किया है ये दिखाने के लिए कि आत्मा का स्वतः कोई भेद नहीं है तत्पदार्थ तव पदार्थ का आपस में और तव पदार्थों का भी आपस में स्वतः भेद नहीं है स्वाभाविक भेद नहीं है आत्मा स्वतः एक ही है ये श्रुति का अभिप्राय है ये दिखाने के लिए यहाँ पर आत्मा पद का ग्रहण किया नहीं तो जो भेदवादी है ना, वेदांती को छोड़ करके सभी भेदवादी मानते हैं कि आत्मा का स्वतः भेद है आत्मा स्वतः भिन्न है चाहे वैशेषिकों को लो न्यायिकों को लो मीमांसकों को लो सांख्यों को लो अयोगियों को लो ये सभी मानते हैं कि आत्मा में एकत्व तो नहीं भेद है लेकिन श्रुति को पूछो तो श्रुति कहती हैं कि आत्मा स्वतः अनन्य है अन्य नहीं है भिन्न नहीं है ये भाषकर भगवान कह रहे हैं कि आत्मग्रहणम स्वतो अनन्यत्व प्रदर्शनार्थम आत्मा का स्वतः कोई भेद नहीं है उपाधि के कारण जो भेद प्रतीत होता है वह जैसे आकाश एक होता हुआ भी घटादि उपाधि के कारण अलग अलग सा प्रतीत होता है औपाधिक भेद है वो कल्पित भेद है सूर्य एक होने पर भी जलादि उपाधि के कारण अलग अलग प्रतीत होता है वो औपाधिक भेद है ऐसे आत्मा जो अविद्या अवस्था में जितने शरीर उतने प्रतीत हो रहे हैं वह शरीर रूपी उपाधि के कारण वस्तुतः तो तो आत्मा में भेद नहीं है स्वतः तो तो तो वह एक है ये दिखाने के लिए आत्मग्रहण है हा तो आत्मग्रहणम स्व अन्यत्व प्रदर्शनार्थम आगे हैं प्रत्येक आत्म, आत्म विषय एवं मुख्य तो कहा कि आत्मा शब्द का प्रयोग तो परमात्मा और जीवात्मा दोनों के लिए साधारण है तो यहां आत्मान शब्द का ग्रहण करने से स्वतः एकत्व तो कैसे प्रतीत हो रहा है तो कहते हैं आत्मा शब्द का मुख्यार्थ प्रत्येगात्मा ही होता है प्रत्येगात्मा एक है प्रत्येगात्मा यानी अंतर्यामी वह एक है और वही आत्मा शब्द का मुख्य अर्थ है तो आत्मा शब्द प्रत्येक आत्म विषय एवं मुख्य और तम ईदृशम आत्मा मत्वा तो ये जो विकारी शरीरों में निर्विकार भाव से अवस्थित स्वतः अपरिचिन्न ब्रह्म मैं हूं ऐसा अनुभव करके महत्वाका अर्थ कर रहे हैं कि अयम अहम यानी मैं शरीरादि रूप नहीं हूं एक मनुष्य मात्र नहीं हूं अपितु समस्त जगत का अधिष्ठान समस्त विकारी शरीरों में निर्विकार रूप से अवस्थित सब सबकी प्रत्यगात्मा मैं हूं ऐसा अनुभव ये है मनन मत्वा शब्द का अर्थ तो मत्वाधीरोने धीमान न सोचती न ही एवं विध से आत्मविध शोकोपत्ति अशरीर आत्मा का मैं के रूप में अनुभव जिसे हो रहा है हाथ में रखे हुए आवले के तरह संशय विपर्य रहित निर्विशेष निर्विकार आत्मा अनुभव में आ रहा है जिसको उसमें शोक यानी दुख संभव नहीं है शोकोपपत्ति न ये कहते हैं तो नहीं एवं विध आत्म आत्मविध शोकोपत्ति अब और भी एक साधन बताया जा रहा है आत्मज्ञान का जो अक्रतु है वही जान सकता है का न का एक प्रकार से स्पष्टीकरण है और जो संसाराशक्त है वो नहीं जान सकता केवल परमात्मा में अनुरक्त है जो उसी को परमात्मा का बोध हो सकता है ये यमें वैश्व वृणुते तेन लभ्य से बताया जा रहा है तेईसवें मंत्र की चर्चा हम लोग कल करेंगे